जैसे कि हम लोग इस कार्यक्रम में खास हमारे किसान भाइयों को ध्यान में रखते हुए किसानी कैसे किया जाए और खास तौर पे ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर हम लोग देते हैं क्योंकि आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है सरकार की तरफ से भी बहुत सारी बातें ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो एग्ज़िबिशंस हैं वो लगाया जाता है और बहुत सारे किसान इसके ऊपर अभी रिसर्च भी कर रहे हैं और इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं तो आइए इसी विषय को अधिक अच्छी तरह से जानने के लिए हमारे साथ आज विशेष मेहमान आज के शो में हमारे साथ हैं ईश्वर सिंह जी तो ईश्वर सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद आपका और सबसे पहले आपका और मधुबन का धन्यवाद आप हम सब किसानों की तरफ से जी जी जी मैं हरियाणा का कुरुक्षेत्र के पास कैथल जिला है सब जानते हैं कुरुक्षेत्र तो मशहूर है वहाँ गाँव है कैदरम मेरा तो बचपन से किसान के घर में पैदा हुआ हूँ किसान का बेटा ही हूँ तो यकीन खेती में ही ज़्यादा रुझान होना ही है पढ़ाई लिखाई के बाद इधर उधर कोशिशें करी नौकरी के जो तरीके होते थे वो तरीके अपने पास थे नहीं यानी कि नौकरी नहीं मिली पढ़ाई लिखाई जो थी वो मतलब साइड में रख के तो अपने शहर में वही सीड और पेस्ट की दुकान शुरू करी क्या जो किसान का बेटा वही बात जानता है उसके आस पास भी पता उसको बीच बेच लो दवाई बेच लो किसान को तो वहाँ करीबन दो तीन साल ठीक चलती रही तो वहां एक पेस्टिसाइड आता था फोरेट सबको पता है उसके बारे में कितना खतरनाक है कुछ नहीं चिंता छोड़ा उसने नहीं। नहीं। तो उसका बैठे-बैठे दुकान पे ही कोई ड्रामा खुला था उसका साइड इफेक्ट हो गया तो जो मेरी आवाज हो रही जो मेरा देख रहे हैं रात से उसी की देन है तो मेरे को नफरत हो गई उससे जो मेरा शरीर ही उसने खत्म कर दिया तो कहते हैं पहला सुख निरोगी काया सही बात है जो आपके काया ही नहीं यार सब कुछ है मेरे पास लेकिन कोई खुशी नहीं है क्योंकि खुशी तो आपके शरीर से ही होती है आपका तन थक गया, थो, गया तो मन तो थकेगा ही साथ में तो इसे नफरत और ये समझ लो गो नफरत या गुस्सा मैंने सब छोड़ दिया भरी भरा दुकान छोड़ के मैं दुकानदारी नहीं करनी ये जहर मैंने नहीं बेचने हैं तो कोशिश मैंने शुरू करी कोई ऐसी किताब मैंने लिखा था और उस, उस वक्त तो आपको पता होगा नब्बे क्यानवे में तो ऑर्गैनिक है जैविक शब्द था ही नहीं ये कंपनियां की मार मची हुई थी बिल्कुल जुबानी हर किसान को ट्रेड नेम याद थे कंपनियों नाम याद थे ऑर्गेनिक जैविक शब्द था ही नहीं तो आइडिया कहां से मिलता बस एक अंदाज़ा लगाया भाई अपने जैसे बुज़ुर्ग हमारे नीम हमारे पास आक है धतूरा है ये आसपास की चीज़ें हैं फिर हमारे बुजुर्ग कभी क्यों हम हमारे दादाजी खेती करते या, या उनके साथ करते कभी सरसों में तोरिया होता था हमारा उसमें तेरा लग जाता तो नीम के पत्ते शाम को भिगोते और सुबह उसमें उस लगा देते थे ऐसे घास से मिलाया पानी को छिट्टा लगा दिया अच्छा घास का हाँ, ही हाँ, बना के उस टाइम स्प्रे वगैरह को था ही नहीं हाँ, तो करते थे हाँ तो उसी से आइडिया ले लिया इन पर रिसर्च शुरू करी धीरे धीरे आइडिया मिलता गया जड़ी बूटियाँ जुड़ती गई यानी कि कड़वी कसैली ऐसी चीज़ें जो सड़क पर खड़ी हैं आपके आस पास नशु सेठता है नो आदमी सेटता है तो उनसे मैंने आइडिया ले लिया बनती गई जी रिसर्च होती रही ये तो रिसर्च ही कहेंगे अब तो उस जुगार था ये। हाँ। <laughs> एक तरह से यानी अपनी, अपनी जरूरत के लिए किया था एक शो किया था कोई ऐसा को मकसद था ही नहीं कोई इनोवेशन वगैरह ऐसी कोई दिमाग में था ही नहीं तो पहले अपने खेत में डाला अच्छा रिजल्ट मिला बनाते गए उसको सुधारते गए फिर भी इस अपने क्योंकि मैं दुकान करता था पहले तो बहुत किसानों के साथ संपर्क थे जान पहचान थी तो मैंने अब कहा यार दुकान तो मैंने छोड़ दी है अब मेरी ये दुकान है इस बोतल में देखो मैंने कुछ चीज़ बनाई है आप इसको डाल के बताओ कैसी है तो एक शुरू से एक मेरा दोस्त वर्ग मेरा बहुत अच्छा रहा है अच्छा, मैं किस्मत हाँ। वाला हूँ कि किसानों में भी ऐसे दोस्त वर्ग मेरे को वो उस वक्त काम आए कहना यार तू तो अपने अब अप डाल रिसर्च करता रहो ये एक एकड़ मैंने तेरे को सौंप दिया इसमें जो होता है ठीक है नहीं होता तो ठीक है नुकसान मेरा फायदा तेरा यानी मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी तो अलग अलग जिलों में चार पांच डिस्ट्रिक अपने आस के पचास साठ किलोमीटर तक तो हम ट्राई करते गए तो जो हमारे अच्छे प्रणाम आते गए किसानों ने हौसला बढ़ाया तो धीरे धीरे कि ये प्रोडक्ट के रूप में तैयार हो गया हुँ हुँ। तो मैंने किसानों को बताना शुरू किया तो मैंने किसानों को बताना शुरू किया यार तुम मेरी हालत देख लो तुम तो इसको डालते हो मैं तो बेचता हूँ सिर्फ आप तो अपने हाथ से खेत में डालते हो इसको डब्बरसों डालते आ रहे हो प्रयोग करते हो तो तुम्हारी हालत क्या हो रही होगी तो किसी डॉक्टर से पता करो तुम तुम ठीक कोई नहीं हो तुम सारे ही हो तो कहा बात तो तेरी ठीक है लेकिन ये बनाने का उबाड़ने का छाड़ने का जिंदे डमसे होता ही नहीं क्योंकि आदत छूट गया ना काम करने की आदत बहुत से बोतलों की आदत पड़ गई है भाई बोतल में डाल के आप दे दो तो, तो वो, वो यूज़ <laughs> आप अपनी अपनी मेरी मजदूरी आप ले लो सस्ता दे दो बढ़िया दे दो इतना ही कर सकते हैं चलो वो भी एक आइडिया आता है हाँ। यानी कि रास्ता तो कहीं से मिलता है ना तो किसान ने व्यापारी बना दिया मेरे को पहले कोई लेबल था ही नहीं बोतल डाली सिंपल सा लगाया उसके ऊपर स्टिकर अपना नाम लिखा अपना दे दिया रिजल्ट आते गए तो उस वक्त में अकेला था और एक नफरत थी इन कंपनियों के बोनसेंटो बायर आईपीएल पी एल यू कंपनियां थी ना एक दिमाग में नफरत भरी थी नहीं, नहीं। किसान को ये नहीं पता क्लोरोपैरिफोर्स क्या है उसको ट्रेड नेम का पता है भाई इस कंपनी का ये ट्रेड नेम उस ट्रेड नेम से मांगता है मेरे को ट्रेड नेम से बात पता है सारे नहीं, नहीं। तो मैंने तो ये कर दिया जी एक आंदोलन के तौर पर एक नफरत को मैंने अपने किसानों के सामने लेके आया भाई ये कंपनी का ये ट्रेड नेम आप डालते हो इसको क्यों डालते हो क्या फायदा इसका इसके बगैर हमारा काम चल सकता है जब तुम्हारा काम चल सकता है आप ये जहर क्यों डालते हो यानी कि मैंने एक तरह से इसको अंदर के रूप में ले लिया कोई ना तो अमीर था न कोई बैकग्राउंड ऐसी थी ना कोई सारा था जेब में दस रुपए हो गए बहुत है कि वाजतः थी नहीं सुरु से पे खर्ची की कोई भी पैदल निकल लिए साइकिल उठाया तो निकल लिए तो उससे हुआ क्या कि शहर के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटर बैठे थे मेरे को जानते हैं सारों के बीच में दुकानदारी दुकानदारी की पीछे बढ़ गया दुकान का नाम लेता है फलान दुकान से तुम लाते हो वो डिस्ट्रीब्यूटर इस कंपनी का और तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है मैं हाँ। उसको भी दुकानदार को और कंपनी को और ट्रेड नेम को मैं तीनों को टारगेट कर लिया जी तो दुश्मन तो आपके पैदा हो नहीं थे तो जो उनके पास पैसा था मेरे पास एक इच्छा शक्ति थी बस तो उस टाइम के एक एस साहब थे नाम लेने का कोई फ़ायदा नहीं है हाँ, हाँ। यानी रिश्वत का उनका पाँच लाख से कम तो रिश्वत लेते नहीं थे अच्छा हाँ जो तो सबको पता उसका नाम लेने का फायदा सबको मेरा मेरे को ना भाई में कौन था तो सबको पता चल जाएगा पता है सबको तो सारे दुकानदार डिस्ट्रीब्यूटर इकट्ठे हुए एसपी के पास गई यार ये बंदा बहुत तंग कर रहा है ये तो पहले जब दुकान करता था उस टाइम भी लड़ता था ये तो अब तो इसने ये तो बहुत गलत रास्ता पकड़ लिया तो रास्ते का अच्छा ऐसा आप लोगों का भी धंधा जाए क्योंकि क्योंकि ये जो पेस्टिसाइड लाइन है ना इसमें इतना लेन देन अरबों का ऐसा लेन देन है इसके अंदर आप हर इसमें डिपार्टमेंट से लेके दिल्ली से लेकर और गाँव के खेत तक अरबों खरबों का इसमें लेन देन होता है तो बात बहुत उनसे तक गई आज एक आदमी ये उठाया तो कल कोई ये हो सकता है ज्यादा काम भी कर दे भाई अभी इसके काम को रोको आप तो पुलिस का तो यही काम होता है जी आपके ऊपर कोई लड़ाई झगड़े की धारा लगाएंगे या कोई नकली दवाई बनाती है ऐसे धारा लगाएंगे उनके पास यही होता है यही और क्या? तो मेरे जो ड्रम थे पतीले वही होता है गांव में घर में क्या होता है आपके पास वो ड्रम पतीले उठा के रह गए मेरे और दफा जाके कोई इंक्वायरी नहीं कोई जांच नहीं पड़ताल नहीं दफा चार का मुकदमा ठोक दिया शुक्र है मैं नहीं था तो वो मौके पे जो, जो रेड करने वाले पुलिस वाले अच्छे आदमी भी थे तो बच्चे अपने छोटे छोड़ छोटे बच्चे थे उस वक्त तो ही। तेरे पापा को करना इसमें केस कुछ है नहीं है उसको ये कहना पुलिस से बच के रहना है बस।, बस। उनका मकसद हार्ड पैर तोड़ने है और केस में कुछ होना ही नहीं तो मजबूरी भी लिखा है बस अब क्या करें यार कोई जान नहीं कोई पहचान नहीं कोई सिफारिश नहीं चलो जी चलते चलाते बस वकील के पास गया वकील का यार थाने में तो जाना पड़ेगा पर पेश होना पड़ेगा फिर मैंने क्या गया जी आई ऊपर वाला देता शायद मैंने मेरे कागज लिया सीधी सीधी अप्लीकेशन लिखी जज के नाम सेशन जज में यह पता चल गया लोअर कोर्ट में जाएगा ना सेशन में जमात हो सकती है मैं तो पीछे पीछे पुलिस वाले हैं जी मैं जाके कोर्ट में घुस जाता हूँ जी बक्से साहब आज तक याद है ऐसा जज जिसने की बिना वकील के मेरा कागज पकड़ लिया अच्छा और ये कागज अपने वकील को बुला लिया मैं वकील को बुलाऊंगा बाहर लठाइज खड़े हैं जी मेरे टांग बात तोड़ देंगे अब आप देखो तो लंच के बाद का टाइम दे दिया जी तो किस्सा ये है कि उन्होंने बिना कुछ जांच पड़ताल के बिना कुछ पूछे मेरे के इन्हें विश्वास किया उन्होंने मैं तेरे को दस दिन का रेस्ट दे देता हूँ बच गया डंडे से बच गया जी उसके बाद जमानत भी हो गई जी केस भी चलता रहा पुलिस वाले आए भी केस वापस ले लो मैंने जी लड़ूंगा मैं इसको अब तो मेरे को मजा आने लग गया डंडे से बच गया अब तो मैं इसको तह तक जाऊंगा भी ये केस क्यों हुआ कैसे हुआ मेरे सिरे पे लेके जाऊंगा मेरे दफा चार सौ जेल हो जाएगी बहुत जेल आदमी को ही होती है यार कोई लम्बी चौड़ी बात नहीं मेरे को पता चलेगा यार दुनिया में क्या क्या होता है ये चलो ये चलती रही बातें खैर ये तो ये आ गई यहाँ तक इसने मेरे को हौसला बढ़ाया और इसने जोश दिया बल्कि एक सर्कल बना मेरे जान पचान बढ़ी क्यों भाग दौड़ होती है आदमी जब आदमी घर से बेघर होता है ना तो कोई ना कोई रस्ता ढूंढता ही है संपर्क बने जी और नए किसान मेले बिहार तक के लोगों से संपर्क मेरा भाग में दो चार सौ रुपये जय मंडाले में निकल लेता थी भी मुँह ठायर निकल लिया किसानों से सलाह करी हुई अपनी समस्या क्या है फिर कृषि विज्ञान के अंदर है अपनी यूनिवर्सिटी है सबके पास गए गादर पड़ गई लोग कहने लगे पाग ला गया यार, देखे, यार वो देखे यारहते कह देना इसवर इसवर कोई ये फला आदमी है ही नहीं, नहीं, नहीं या दिमाग खाएगा आदमी मतलब ये मतलब सन की ये सब जो कई मेरे को विशेषणा लगा दिए है पीछे उन्होंने खैर ती धीरे धीरे वो भी देने लग गए कृषि विज्ञान के अंदर अपना रिश्ते है अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोकल जो अधिकारी थे वो देख रहे थे खेतों में तो, तो खेत में रहते हैं वो देख रहे थे यार काम तो आदमी अच्छा कर रहा है आपकी भाषा के अंदर बता दो क्या है। मैं डूबने का प्रयास करता हूँ तो समस्या ये निकल के आएगी कि जो पिछले पचास साल से हम ये यूरिया डी और ये फर्टिलाइजर के अलावा जो पेस्टिसाइड हम धना डाल रहे हैं ना तो उनसे क्या हुआ है कि हमारा जो भूमि का जो एक बैलेंस सिस्टम होता है यानी कि विकट में एक खुद जीव है अगर आप उसकी जीव की संरचना को खत्म कर देंगे उसकी जो खुद को बनाने की प्रक्रिया है आप उसको बंद कर देंगे जमीन क्या होगी वो पहाड़ हो जाएगा पत्थर है जैसे सही बात है तो हमने वही हालत कर दी हार्ड बैट हो गई जमीन की जमीन ने पानी पीना बंद कर दिया जड़ों का फैलाव रुक गया पैदावार कम हो गई यानी कि जो समस्याएं किसानों के सामने ऐसी जो अभी नहीं आती थी हमारी पहले हमने देखी भी नहीं थी वो समस्याएं हमने वो समस्या किसान के सामने आनी शुरू हो गई तो हमने जमीन पर काम शुरू किया भी पहले ऐसी जमीन हमने छांट ली भाई ये बिल्कुल पानी पीना इसने बिल्कुल बंद कर दिया हार्ट बैड जमीन का हो गया जड़े फैलती नहीं है ये तो क्या करें इस पर तो दो साल लगे जी 2005 में तो जी किसानों ने ये खुद चिलाना शुरू कर दिया भी अगर कहीं पानी खड़ा है तो ईश्वर को बता दो वो पानी चौबीस घंटे पिला देगा तो धीरे धीरे चीजें बनती गई तो एक एक प्रोडक्ट में से तीन चार प्रोडक्ट अपने आप निकल गए यदि मुख्य समस्या थी हमने उसके ऊपर किया मेन काम जमीन के अंदर फंगस का और ये यानी कि जो ज़मीन में बैक्टीरियल एक्टिविटी है ना यानी कुदरती एक वातावरण जमीन के अंदर बना बनाना था हमने को करना कुछ नहीं था हमने हमने क्या करना है? किसान को ये कहा कि आप थोड़ा विश्वास करो सिर्फ पेस्टिसाइड डालना बंद कर दो आप यूरिया डीए बस... पीछे नहीं हट सकते एकदम पीछे मैं नहीं कहता उसको रोको वो तो अपने आप रुक जाएंगे आप सिर्फ पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड जो ज़मीन में आप डालते हो सिर्फ उनको बंद कर दो जमीन में वही ताकत आ जाएगी ज़रा दो साल रुक जाओ सही बात है अगर उनकी वजह से आपका कोई नुकसान होता है भाई आपने पेस्टिसाइड बंद करवा दिए और आपने ये तरीका बता दिया अगर इससे कोई नुकसान होता है उसका जिम्मेवार मैं हूँ क्योंकि मेरे को विश्वास हो गया था तो उससे तो ये हुआ क्या है कि 10 से 15 परसेंट हमने पैदावार भी बढ़ाई जमीन जमीन का सुधार हुआ और इंसेक्टिसाइड हमारे बंद हो गए थे तो। हाँ, एक परिवर्तन आना चाहिए हाँ, तो ये एक तो मेरा परिवार बन गया है जी सही बात ईश्वर सिंह जी बहुत ही अच्छी बात है आप बता रहे और मुझे लगता है कि इस वक्त जो हमारे किसान भाई इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं ये बहुत ही अच्छी बात आप सबके लिए है और हरियाणा में तो उन्होंने प्रयोग किया ही मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इस तरह का काम कर सकते हैं पेस्टिसाइड जो आप यूज़ करते हैं उसको बंद करने से एक दो साल के अंदर जो है ज़मीन में फिर से वो पूरी शक्ति वापस आ जाएगी और आपका जो है नेचुरल जो कुदरती ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो फिर से शुरू हो सकता है और जितना आपको अभी जो महंगा आपको पड़ रहा है एक्चुअली में आप करते तो है लेकिन उसमें काफ़ी जो है इन्वेस्टमेंट आपका हो रहा है वो भी बच जाएगा और फिर जो ताकतवर जो खेती है हमारा जो पौष्टिक वाला जो अन्न है वो हमको मिलना शुरू हो जाएगा जिससे बीमारियां भी नहीं होगी और बहुत ही अच्छा एक नया परिवर्तन हो सकता है और जैसे कि आपने ईश्वर सिंह की कहानी तो सुनी है और जैसे जैसे वो बताते जा रहे थे एक फ़िल्म की तरह हमारे सामने वो सारे पिक्चर्स सा आ रहे थे और एक बहुत ही अच्छा अनुभव हमारे बीच में शेयर किया उन्होंने क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति नया चीज़ कुछ करता है तो लोग उसके अपोजिट में चले जाते हैं और यहाँ तो एक बहुत बड़ा ग्रुप ही था उनके अगेंस्ट में एक ताकतवर ग्रुप और एक अकेला किसान तो आप समझ सकते हैं कि इनके अंदर जो जज्बा या ईश्वर की मदद का हो या इनका खुद का हिम्मत का हो या इनको जो एक्सपीरियंस हुआ उन चीज़ों को देखने के बाद वही एक बहुत बड़ा काम करता है व्यक्ति को कहते हैं कि जब खुद ठोकर खाता है तो ठाकुर बनता है तो वही चीज़ें जो है ईश्वर सिंह के साथ हुआ है दोस्तों अभी हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर से हम ईश्वर जी से बात करेंगे आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुवन 90.4 एफएम पर मेरा गांव मेरा अंचल सुनते रहो मस्कराते रहो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 पैसा पैसन लागे रुपयन लागे लागिन कौड़ी पैसा पैसन लागे रुपयन लागे लागिन कौड़ी पुतकी खेती करो हरी नाम की मनुबा खेती करो हरी मनुवा खेती करो मन के बैल सूरत पोहावे मन के बैल सूरत पोहावे मन के बैल सूरत पोहावे सूरत पोहावे सूरत पोहावे मन के बैल सूरत पोहावे रस्सी लगाऊ रस्सी लगाऊ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 कबीरा सुनो भाई साधो कहत कबीरा सुनो भाई साधो कहते कबीरा कबीरा कबीरा कबीरा कबीरा कहत कबीरा सुनो भाई साधो कहत कबीरा सुनो भाई साधो कहत कबीरा सुनो भाई साधो सुनो भाई साधो सुनो भाई साधो कहत कबीरा सुनो भाई साधो भक्ति करो हरिहर की हो भर्ती करो हरिहर की खेती करो हरि नाम की मनुवा, खेती करो हरी मनुवा, खेती करो, हरी करो हरी नाम पैसा न लागे रुपयन लागे लागे न कौड़ी पुतकी पैसा न लागे रुपये न लागे लागे न कौदी टुटकी खेती करो हरि नाम मनुबा खेती करो हरी मानुबा खेती करो हरी नाम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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हम लोग बात कर रहे हैं ईश्वर सिंह जी से जो मेरा गांव मेरा अंचल इस विशेष कार्यक्रम में और हमारे सभी किसानों के लिए खास एक बहुत ही अच्छा अनुभव उनको सुनने को मिल रहा है और मैं कहूँगा कि आप ध्यान से सुनिए कि ईश्वर सिंह जी किस तरह से आपको नई चीज़ें जो बता रहे हैं आगे सुनना चाहूँगा कि किस तरह के प्रोडक्ट आपने बनाए हैं और वो किस किस तरह से काम करता है उसके बारे में बताइए कुछ आइडिया तो मैंने आपको दे ही दिया है जी जी अब मोटा मोटा मैं ये बताना चाहूंगा कि किसान को दिमाग में जैसे कि इंसेक्टिसाइड मैंने बताया क्लोरोपेरिफोस दिमाग के लिए किसान डालता है हमने उसका सोल्यूशन दे दिया खर्चे के हिसाब से भी और इलाज के हिसाब से सुरक्षा के हिसाब से भी अगर जमीन में वो जाएगा तो दिमाग का काम तो करना ही है उसको लेकिन जमीन के अंदर जो फायदा करेगा जो जमीन को सुधारेगा उसके हम उनको पैसे में हम नहीं तोल सकते ठीक है उसके बाद आ जाती है ऊपर की समस्या खासकर आज पूरी हाउस की ना एक ऐसी बेमौसम की खेती आजकल एक फैशन चलना पड़ा आपको बताइए इसका तो उसमें क्या साल दो तो साल तो किसान को पता नहीं चलता नहीं किसान 40-15 यानी या कि 40-45 लाख लाख रुपए रुपये इन्वेस्टमेंट करके एक सिर्फ खीरा और ये मिर्ची पैदा करता है तो उससे होता क्या कि साल भर तो उसको पता नहीं चलता क्योंकि जमीन की नई जमीन है नया वातावरण है तो निकाल लेता है हाँ, लेकिन साल दो तो साल के बाद इतनी विकट समस्याएँ आती है जमीन के अंदर फंगस सारे वातावरण में फंगस यानी फंगस के नाम पर एक दो बंद होने होने जा रही थी यकीन कीजिए आप जिन्हें जो प्रोडक्ट मार्केट से बिल्कुल बाहर होने जा रहे थे ये पॉलीहाउस फार्मिंग की वजह से दोबारा सबने अपने रीपैकिंग हो गए वापस आ गए फंगी साइड फंगी साइड फंगी साइड अरे फंगस क्या है यार क्यों क्यों दिमाग खराब करो किसान का <laughs> कोई <laughs> फंगस नहीं है कोई समस्या नहीं एक, एक बिना वातावरण की चीज आप एक, एक बंदा ए के अंदर बैठा है सोलह डिग्री में बाहर निकाल दो काम होगा ही उसमें हो जाएगा ना सही बात इसमें कोई लंबी चौड़ी समस्या नहीं तो मैंने किसान को इसके ऊपर काम शुरू किया भाई ऐसी कोई समस्या नहीं है तो हिट स्ट्रोक है भैया आप इतना तंबू आपका गरम है ऊपर बाहर 45 डिग्री है अंदर हो जागे पचास डिग्री ऑटोमेटिकली हो गया तो इसका तो कोई इलाज किसी के पास है नहीं अब अप अपने नई तरीके से नई फसल उगा लो उसके बाद आगे जी भाई हमारा फल चढ़ता है जी पत्ता खराब हो गया पैदावार बढ़ते बढ़ते एकदम डाउन पे आ गई तो इसका इलाज है मेरे पास थोड़ा विश्वास कर लो तो आज आप यकीन करेंगे कि सैकड़ों किसान जो कि पोली हाउस की इस खीरा और इस फार्मिंग से उबने के यानी कि उबने कगार पर आ गए थे रोते रोते जो आते थे मेरे पास कि एक भाई समझते थे अपने हमदर्दी थी मेरे तो आज वो दावे से कह सकते हैं कि हमने जहरीली कंपनियों के इन्सेक्टिसड की फंगी साइड की हमें कोई जरूरत नहीं।, नहीं, नहीं, नहीं हम जीरो बजट में एक तरह से खेती कर रहे हैं जहां पर दस हजार का खर्चा हमारा होता था आज हजार पंद्रह सौ में खेती कर रहे हैं सही बात और सोल्यूशन फ्री का फ्री का सोलह सेफ सॉल्यूशन है, है, फरीका, फरीका है। नहीं, नहीं, नहीं। उसके बाद जो पैदावार जो आपने खीरा पैदा कर दिया आप खीरा खा रहे हो सलाद के समझ गए बेताकत देगा सलाद लेकिन उस सलाद में जहर कितना है वो तो कच्चा जहर है लेकिन हम एक सुरक्षित सलाद हमने दिया सोखसी सब्जी क्योंकि सब्जी से ही सबसे ज्यादा जहर आ रहा है आज की तारीख किसान सब्जियां सब... ज्यादा लगती है मार्केट में ज्यादा डिमांड है और तो उसको एक डिमांड की पूर्ति करने क्या करेगा फिर जमीन वही है एक पौधा है उसकी पैदावार तो इतनी मल दस फल लगे दस ही लगेंगे आप ग्यारह तो लगा सकते हो लगा सकते हैं हाँ। तो ये क्या कर रहे हैं कि आज इंजेक्शन लगा दे आपने शाम को एक जहर का इंजेक्शन लगा दिया सुबह गया सुबह चार की शाम को दो की होगी तोड़ के आपने बेच दिया अब सवेरे सवेरे स्प्रे कर रहे हो साथ साथ आप स्प्रे चल रहे हैं साथ में आप तोड़ रहे हो तो मैंने किसानों को कहा भी आप समाज के दुश्मन बदपनो आप अन्नदाता हो आपके ऊपर जो तो दाग लगा है भाई किसान बीमारी बेच रहा है किसान बीमारी दे रहा है समाज को आप ये दाग उठाओ इसके बगैर नुकसान अगर होता मैं मैंने इसका आपका सलूशन देता हूँ इसका मैं तो यार तो ये है अभी बस ये समझे ऊपर वाले की मेहरबानी है कि किसान जुड़ रहे हैं और विश्वास कर रहे हैं सही बात और अभी इसे जुड़ते गए तो इसका एक और दूसरा मैं आपको बताऊँ इसके बाद एक होता है हौसला बढ़ाने के कई तरीके हैं तो किसान हो गया मेरा समाज मेरे साथ के लोग हो गए इसके बाद होते हैं ऊपर वाले स्तर जैसे अवार्ड वगैरह तो जब उसी दौर में 2004 के दौर में 2005 में मेरे को इसके एनआईएफ के बारे में पता चला था नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन जो भारत सरकार का साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का हिस्सा है जी, जी। तो मैंने वहाँ लिख के भेजा था अपने एक आइडिया लिख के दे दिया जी है तो उन्होंने मेरी मदद की वैलिडेशन किया मेरे को अवार्ड तो लेके गए उस टाइम हमारे राष्ट्रपति बी जब अब्दुल कलाम जी थे तो उन्होंने भी कहा था वेरी गुड इनोवेशन तो ये हौसले की चीजें होती है तो हौसला पह, तो बढ़ा तो मुगल गार्डन के अधिकारियों का मेरे को साथ मिला तो उन्होंने कहा आप यहाँ ट्राई करके देखो वहा मेरी ट्राई सफल हुई आज वो मेरे खरीददार हैं आज मुगल गार्डन का या जो जितना भी गार्डन का एरिया है ना तो मुझे गर्व है की मैं राष्ट्रपति भवन का सप्लायर हूँ उसके बाद ये नेशनल अवार्ड पे आती है जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार जो कि किसानों के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है आई उसको देता है तो 2011 में यही मिल गया फिर आई भारतीय कृषि अनुसान परिषद संस्थान यानी कि जितने भी एग्रीकल्चर के अवार्ड थे यानी कि पांडिचेरी से लेकर और मेरे तक मेरे ख्याल कोई नहीं बचा उसके बाद एक कंपटीशन हुआ था महिंद्रा एंड ने सोशल बिजनेस के ऊपर ऐसा बिजनेस ऐसा कॉन्सेप्ट बताइए जो कि आप बिजनेस भी कर रहे हो और समाज का फायदा होता हो हु। तो पहले अवार्ड था चार लाख का वही मैंने जीत लिया आशीर्वाद में आप लोगों का उसके बाद चालीस लाख का ग्रैंड फिनाले था तो वहाँ भी नंबर पड़ा तो मैंने मेरे तो यही थी जो तो अब आपसे बातें कर रहा हूँ यही बात उनको बताई है मैंने भाई ना तो मेरे पास कोई डिग्री है ना मेरी ऐसी बैकग्राउंड है कि मैं बिल्कुल चांदी का चम्मच मुंह लेके पैदा हुआ हूं मैंने तो एक, -एक रुपए के लिए मैंने परेशानियां झेली हैं मेरे परिवार ने और हमने परिवार का साथ मिला तो मैं आप तक गया पहुँचा हूँ तो अपना कॉन्सेप्ट उनको समझाया पंद्रह मिनट का प्रस्तुतिकरण दिया तो चालीस लाख वो भी जीत ली इसके पीछे क्या है एक आपका हौसला एक आपकी इच्छा शक्ति और समाज का साथ तो बस हौसला बढ़ता ही है काम चलता ही है बस चलिए ईश्वर सिंह जी बहुत ही अच्छी बातें आप बता रहे हैं मुझे लगता है कि हमारे किसान भाई भी इन बातों को समझ रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं जो हौसला और हिम्मत की बात आप कह रहे थे वही कहीं ना कहीं उनके जीवन में कम है लग रहा है नहीं तो बहुत सारे हमारे किसान भाई इन सभी चीज़ों को जानते हुए एक जो टर्निंग पॉइंट उनके जीवन में आना चाहिए था ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाना चाहिए था उन सभी को तो वो कम इसीलिए है कि कहीं ना कहीं उनके पास हौसला या हिम्मत की कमी है अगर आप जैसे लोगों का सपोर्ट उनको मिल जाता है तो शायद बहुत सारे किसान जो है फिर से ऑर्गेनिक फार्मिंग को बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे कि आपके यहाँ अभी जो किसानी आप करते हैं हाँ जी तो कितने एकड़ में कौन कौन सी चीज़ें आप करते हैं थोड़ा सा डिटेल में बताएँ अब मैं तो ये छोटा सा किसान दो ढाई एकड़े किसान हैं तो अपने जैसे अपने पशुओं के लिए चारा अपने उगाना है खाने के लिए अपने गेहूं वगैरह तो हिसाब से हम तो खेती करते हैं और कॉटन का मैंने किया कपास का पिछले साल आपने दो साल से सुन रहे होंगे आप टीवी पे या अखबारों में व्हाइट फ्लाई ने किसान को बर्बाद कर दिया किसान आत्महत्या कर रहे हैं तो मैं एक उपलब्धि और बताना चाहूंगा आपको कि इस व्हाइट फ्लाई से हमने लगातार तीन साल से हम लड़ रहे हैं जहाँ की मेरा एक ऐसा किसान जो की हमारे साथ नहीं जुड़ा है उसकी पैदावार 40 किलो है लेकिन हमारे जो हम हमसे के साथ जुड़ा उसकी पैदावार 800 किलो है और एक ही खेत में तो मैंने अपने मैं ट्रायल प्लांट एक एकड़ हर साल लगाता हूँ कपास को वे आप कह कपास बर्बाद हो रही है मैं आपके बीच में कपास करके दिखाता हूँ लगातार मैंने तीन साल वाइट फ्राई के बिल्कुल महामारी के मैंने बीच मैंने बीस से पच्चीस मण मण के बाद गए थे कपास में तो मैंने यानी कि आठ से एक किलो तक प्रति एकड़ मैंने बिल्कुल सरेआम करके दिखाई है कोई खर्चा नहीं ज्यादा अच्छा यानी ऐसी कोई समस्या नहीं मैं किसान को ये कहता हूं भी आप जो दुकान से आज आप चीजें जो खरीद रहे हो ना आप कोई बीमारी नहीं है आज बीमारी इतनी है ही नहीं ये एक डर बिकरा है मार्केट में अपने दिमाग से डर निकाल दीजिए खेत में इतनी समस्या नहीं है समस्या आपके दिमाग में आप है आप दुकानदार की मत सबकी सलामत लीजिए अपने खेत की तरफ आपने ये समस्या इतनी है ही नहीं जितनी आप इनको समझते हैं चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे किसान भाई इन सभी बातों को सुनने के बाद जरूर उनको प्रेरणा मिल रहा होगा कि ईश्वर सिंह जी जैसे कर रहे हैं वैसे हम भी कर सकते हैं और सिंपल सा है कि आप पहले उन चीज़ों को समझिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं अपने दिमाग से वो बातें सब निकाल दीजिए पेस्टिसाइड वाला और कुछ समय के लिए आप अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ मुड़कर बहुत ही अच्छी तरह से लगन से मेहनत से करते हैं तो अगले साल से ही आपको जो है परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा और अच्छे तो परिणाम आपको मिल सकते हैं ईश्वर सिंह जी गारंटी भी दे रहे हैं आपको कि नहीं होगा तो बस मुझे बताइए थोड़ा बस सा फर्क है जी। जी। मेरे करने में और समझाने में थोड़ा सा फर्क है आजकल और गिनी कि बस मेरे को दुख इस बात का है करेगा पर अपने देश के लोगों के साथ मेरी शिकायत भी है कि जहां पे कुछ दिखता है कि कोई पुलिस आ जाती है तो धंधेबाज खड़े हो जाते हैं बीच में मुझे धंधेबाजे से बहुत नफरत है लोगों ने एनजीओ बना लीजिए हम किसान को ट्रेनिंग देंगे उसने ऑर्गेनिक सुना है नहीं आज वो बंदा किसानों को ट्रेनिंग दे रहा है <laughs> सरकार <laughs> से मिलके से मिलके वही पहले चल रहा था फर्क क्या है पहले पेस्टिस कंपनी को प्रमोट कर रहे थे <laughs> आज ही इन लोगों को आप कर रहे हो यानी पैसे कमाने के जरिए बंद करो किसान सबके लिए नहीं भी जिसको कांटो खाओ किसान इस इस देश का हिस्सा है वो भी आपका एक हिस्सा है आप उसको इतना क्यों डरा रहेगा आप उसको ऑर्गेनिक के नाम पे आपने उसके खवा पहले पोरी हाउस में जिक्र किया था आप चालीस पैंतालीस लाख का कर्जा ले लिया तो आपको क्या करेंगे अफसर उसको कमिश्नर खाना है और कंपनी वाले को अपने अपना त्रिपाल उसको। उसको तो एक घंटे के अंदर माइंड फ्रेश करके इतना बढ़िया उसको क्रोड़पति बना के ही उसको केबिन से बाहर निकलता है सपने दिखा दिया आपने लगा दिया किसान कर्जदार हो गया ब्याज तक उसका चौदह चालीस लाख का ब्याज एक एकड़ में कोई भी किसान पैदा करके नहीं दे सकता मैं सरकार को समझाता हर गया जी हमारे पिछले दस साल मुख्यमंत्री रहे मतलब हाथ जोड़ के पत्र डाले सीडी बना बना के भेजी मगर मुख्यमंत्री जी देखिए आप इनके इनके जहाँ से मत आई है तो बड़ी बड़ी प्रेजेंटेशन दिखाते हैं आपको ये फाइव स्टार क्लास जो प्रेजेंटेशन है हमारे काम के नहीं है किसान खेत में जाके काम करो जितनी उसकी हैसियत है कर्ज भी उसको उतना ही दो जितना वो कर्ज यूज़ कर सके और वापस कर सके आप अंधा धुंद कह दे किसान को आप पहले दस देते थे पाँच लाख एक रुपये का दे दो पाँच लाख दे क्या करेगा वो कार खरीदेगा घर बनाएगा तो हमने करना क्या है कि अपने किसान को बस मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि तो डरना बंद करो इन कंपनियों से ये सीजन में जब भी फसल उगाई तो किसान को आपके खेत में पहुँच जाएंगे डॉक्टर बन के आप ये समस्या आ रही है ये डाल दो ये समस्या आ रही है ये डाल दो पहली बात तो कोई समस्या नहीं आप दो चार समस्याओं को आप भूल जाइए उसको कि आपके खेत में कोई समस्या नहीं, नहीं। आधा खर्चा तो आपका आपकी सोच से बच गया कि आपने हौसला किया कि मैं नहीं डरूँगा आपसे आधा खर्चा आपने उससे बचा लिया और कुछ मेरे प्रोडक्ट हैं हो सकता है हर तक उन्हें नहीं पहुंच सकता मैं वैसे तो मैं महाराष्ट्र से लेकर आसाम तक थोड़े थोड़े एक दो दो चार बिहार उत्तर प्रदेश बहुत मेरे मित्र हैं खरीद भी रहे हैं कोरियर से ट्रांसपोर्ट से यानी कि देश के हर कोने में जा रहा है लेकिन सब तक नहीं पहुंच पाया है हमें क्योंकि तरह साधन नहीं है सबका सहयोग नहीं है नहीं। तो मैं किसान को ये सलाह देता हूँ कि आपके आस नीम आग धतूरा दुनिया भर की जड़ी बूटी हैं आप उनको धीरे धीरे उनका प्रयोग करना शुरू कीजिए एक मैं मेरी वेबसाइट बताता हूँ अगर मेरी वेबसाइट आपको ना मिले नाम याद रहे क्योंकि याद रहते ना किसान के लिए। तो आप ईश्वर सिंह कुंडू तो अपने गूगल पे जाइए आजकल तो बच्चों के हाथ बड़े बड़े मोबाइल है उस पर मेरा नाम टाइप कीजिए आप नीचे वेबसाइट आ जाएगी तो मेरा उसमें मिशन पेज है तो उसके अंदर पूरा एक फार्मूला मैंने दिया हुआ किसान के लिए तो बिल्कुल आसान तरीके से किसान बिना एक पैसा खर्च किए तो एक इंसेक्टीसाइड या पेस्टिसाइड करा सकता है तो उसमें मेरे हर जोड़ी बुट्टी का नाम लिखा हुआ है इंग्लिश में भी हिंदी में भी और फिकर एक जर से पूरा स्केच बनाया में में क्या करना। क्या करना तो मदद ले सकता है क्योंकि मेरा मकसद को व्यापार करना नहीं व्यापार अपने आप पूरा होता रहे पेट भरने के लिए लेकिन मेरा मकसद है कि इन कंपनियों को जो ऐसे इंसेक्टिसाइड जो की ऑल ओवर दर्ल्ड यूरोपियन कंट्री में बैन है मेरे देश में खुले बिक रहे हैं तो ये तो बात है, है। चलिए ईश्वर सिंह जी बहुत ही अच्छी बातें आपने अपने अनुभव के हमारे साथ इस कार्यक्रम में शेयर किया और मुझे लगता है कि हमारे किसान भाइयों को अगर किसी भी तरह का कोई समस्या या कुछ पूछना हो तो ज़रूर हमारे आम, रेडियो मधुबन के फ़ोन नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं आपको नंबर बता दूं चौरानबे चौदह चौरा पंद्रह चौरा इस नंबर पर आप फ़ोन करके अधिक जानकारी ले सकते हैं और जो भी समस्या आपके पास हैं तो पहली बात तो कि ईश्वर सिंह ने जो बातें आपको बताया है वो सारी बातें आप अगर एक बार समझ लेंगे और जैसे कि उन्होंने बताया कि ईश्वर कुंडू अगर आप गूगल में डालते हैं आपके बच्चे के पास एंड्रॉयड फ़ोन होगा उसमें आप डाल देंगे तो नीचे उनका वेबसाइट खुल जाएगा और उसमें मिशन में आप जाएंगे तो सारी जानकारी आपको मिलेगा और उसमें नंबर भी उनका मिल जाएगा नहीं तो फिर भी मैं कहूंगा कि एक बार आपका भी नंबर बता दीजिए मेरा नंबर है जी आप बानवे पाँच एक, एक बार फिर से बानवे चवालीस दो सौ इकतालीस तो ये ईश्वर सिंह जी का ख़ुद का नंबर है आप इस पे फ़ोन करके भी उनसे बातचीत कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे हम लोग करें और जो भी आपको दिक्कतें आ रही कहां पर आप रुके हुए हो क्या क्या प्रॉब्लम है उससे सब पूछ सकते हैं आराम से वो आपको बता देंगे क्योंकि उनके पास बहुत ही अच्छा अनुभव है तो चलिए किसान भाइयों आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर आपके साथ होंगे तब तक मुझे और ईश्वर सिंह जी को दीजिए इजात नमस्कार धन्यवाद आपका आप सुन रहे हैं ब्रह्मकुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन 90.4 एफ़एम सुनते रहो मुस्कुराते रहो